दृष्टांत में कावाबा दार्टान्त घटाते हैं एवं ईश्वर नित्य विज्ञान शिपे लोक ज्ञान अपोह सुख दुख स्मृत्यादि निमित्त सती लोक विपरीत बुद्धियाध्यात विपरीत लक्षणत्म सुख दुखादय इसी प्रकार ईश्वर में जो है जैसे सूर्य में आपने देखा लोक का ही अध्यायता अपने जिसके अंतकरण आदि विकार के साथ जुड़ते हुए व्यवहार हो गया उदय का और अहंकार आदि का जो विकार है वृत्तियां उस वृत्तियों के संबंध को लेकर के आपने उदय और अस्त व्यवहार कर लिया उसी प्रकार यहाँ भी अज्ञानी जीवों के अपने अपने नित्य विज्ञान शक्ति रूपा उस ईश्वर में भी लोक ने क्या किया अपने अपने ज्ञान के अनुरूप अज्ञान अपोह सुख दुख स्मृति आदि ज्ञान अपोह सुख दुख स्मृति आदि निमित्त इत्यादि निमित्तों को लेते हुए लोग विपरीत बुद्धि आरोपित लोक के अपना विपरीत बुद्धि को लेकर के आरोपित कर देता है क्या विपरीत लक्षण क्या विपरीत लक्षण आरोप दिया सुख दुख का आरोप अदय न स्वतः इसलिए ईश्वर में स्वतः सुख दुःख है नहीं आनंदगी सुखाद्य आरोप माओपाधि के ब्रह्म ईश्वर शब्द वाच्य सुखाद्य ध्यास से आप तिवृत्तम माह नित्य विज्ञान से कोई कह सकता है मायापाधि वाला जो सगुण ब्रह्म है उस इश, उसको ईश्वर शब्द वाच्य लेकर के उसमें सुख आरोप हो गया ऐसा नहीं अर्थ लेना शुद्ध ब्रह्म में ही लोग आरोप कर दे रहे हैं इसे कहा नित्य विज्ञान शक्ति रूपे है नहीं किंतु नित्य विज्ञान शक्ति रूपा जो शुद्ध ब्रह्म में ही दुनिया आरोप कर रही है सारी चीजों को यहां पूरे इस प्रकरण में शास्त्रार्थ में ईश्वर शब्द शुद्ध ब्रह्म ही लिया गया है यथा अग्नि आदिशक्ति शक्तंत्र मंत्रेण स्वस्वभाव कार्योत्पादन अनुकूला तथा तो नित्य विज्ञान नित्य विज्ञान के साथ शक्ति रूप ऐसी शक्ति शक्ति बड़ा सुंदर विवेचन करके बोल रहे हैं जैसे अग्नि आदि की शक्ति है वह शक्तियंत्र मंत्र दूसरे अन्य कोई शक्ति के सहयोग के बिना अपनी स्वभाव की वजह से ही वह दाह रूपा कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ होता है हा कार्योत्पादन अनुकूला तथा उसी प्रकार से नित्य विज्ञान रूपाय जो ब्रह्म है स्वभाव सन्निधि मात्र से ही अंतकरणादि प्रवृत्ति निमित्त हो जाता है ब्रह्म जो है अपने स्वभाव से ही अपने स्वभाव से उसका स्वभाव क्या है सत्ता सत्ता मात्र से अन्य अनधीन सत्ता का तुम स्वातंत्र टिप्पणी इसे ले नीचे ईश्वर में पर रक्षित क्या हो रहे तो क्या है अन्य अनधीन सत्ता और अन्य अधीन सत्ता नहीं होता किंतु किसकी सत्ता के अधीन सब क्या की सत्था सत्था की नहीं सत्ता होती के अधीन है या सत्ता कोई कार्य उसकी भ्रम की अपनी स्व सत्ता की सनिधि मात्र से ही अंतकरण प्रवृत्ति हो जाता है और प्रवृत्ति को क्या करता है अंतकरण जो स्व प्रवृत्ति में वजह से स्व होने वाला सुख दुख को प्रवर्तक ब्रह्म में डाल देता है ये चालाकी है, किया अपने आप को बड़ा ठीक समझता है मैं ठीक ठाक हूं वो आत्मा ईश्वर गड़बड़ है ब्रह्म गड़बड़ है ऐसे उल्टा चलता है नित्य विज्ञान स्वभाव सन्निधि मात्रेण अंतकरण प्रवृत्ति निमित्त शक्ति रूपम्छ इसीलिए जान करके शक्ति रूपम शब्द भाषा ने प्रयोग किया ने तो नित्य विज्ञान नित्य विज्ञान रूपे ऐसा करने से भी काम चलता शक्ति शब्द उठना जरूरत नहीं थी दिखाना चाहते हैं कि उसकी जो सन्निधि रूपा जो शक्ति है वही अंतकरण में प्रवृत्ति का निमित्त है इसको द्योतन करने के लिए भाषाकार ने शक्ति शब्द अधिक प्रयोग कर दिया तस्वीर स्वातंत्र्यात ईश्वर पद लक्ष्य विरुद्ध अनेक धर्म अध्यास न विरुद्ध दे ऐसा जो स्वातंत्र अन्य अन सत्ता वाला न होना अन्य अन सत्ता वाला होना अन्य अधीन सत्ता वाला न होना अन्य के अधीन सत्ता नहीं है कहो या अन्य के अनधीन सत्ता वाला अर्थ है? तो ऐसा स्वातंत्र ईश्वर पद लक्ष्य उस ब्रह्म में विरुद्ध अनेक धर्म का अध्यास कोई विरोध नहीं है शुद्ध में अशुद्ध का अध्यास हो जाए आरोप हो जाए वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है अशुद्ध में शुद्धि का आरोप या शुद्धि में अशुद्धि का आरोप आरोप जब तक कह रहे हो तब तक कोई विरोध नहीं है ये वास्तव कहोगे तब विरोध हो जाएगा असंभव का दोष आ जाएगा लोक से ज्ञान अपोह विस्मरण लोक के अंदर ज्ञान का अपोह क्या चीज है अच्छा ना? ज्ञान अपोह लोक का मतलब जीव का अपना ज्ञान और अपने विस्मृति अपना सुख अपना दुख आर्य स्मृति स्मृति कह दिया अपम ने विस्मृति हो गया एक गीता में भी है ना ज्ञान पहुंचा, अपहन तो विस्मृति को लेते हैं इसलिए ना कारण का दिया ज्ञान आपोकार विस्मरण न स्वतः न परमार्थता वृद्ध अनेक धर्मोत्मा परमार्थता वृद्ध परमार्थ अनेक धर्मों वाला भ्रम नहीं हो सकता इसे परमार्था भी है और आरोप की वजह से धर्म वाला भासित होता है, नहीं है। नहीं और लेकिन इस आरोप के कारण से गड़बड़ तो हो ही जाएगा में। ना जो गुण आपका आरोप कर दिया जो धर्म का आरोप हुआ है वे धर्म उस विशुद्ध धर्मी में कुल खरबल मचा लेगा जैसे आपके सफेद कपड़े पर कुछ छिंट पड़ गया आपको तो मन खराब तो हो ही जाता कुछ देर के लिए गोबर पड़ जाए कुछ हो जाए कहवा टट्टी कर दिया तो होता है ना इधर से कुछ भी गड़बड़ी हो गया आखिरी में आपको विकार तो दिखता है वहां असर तो होता है विकृत तो हो ही गया कपड़ा तो खराब हो ही गया इधर से ड्रम भी खराब हो जाएगा कि वो डालने से ये आशंका उसके जवाब के अगला सूत्र आरंभ होता है भ्रांत स्वदृष्ट रूप अध्यास ये जो अध्यास है वस्तु में कोई क्षति पैदा नहीं करता आनंद साहब कह रहे हैं न वस्तु क्षति करा वस्तु में ब्रह्म उस ब्रह्म में किसी प्रकार की क्षति नहीं पैदा कर सकता भ्रांत पुरुषस्य से भ्रांत पुरुष क्या करता है अपने दृष्टि के अनुरूप अध्यारो अध्यास आरोप करता हुआ देखने को मिलता है अध्यास वह तो वस्तु में किसी प्रकार का क्षेत्र करने वाला नहीं होता कि किसी बात को समझाने के लिए अगला सूत्र आरंभ होता है पैंतीस व सूत्र थर्टी फाइव आप दृष्टि अनुरूप अध्यारोपाच्य अच्छा। आप दृष्टि रूप अध्यारोपाच्य अच्छा। व्यक्ति यहां आत्मा से ना भ्रांत जी इसलिए भ्रांत से पुरुषों से कह दिया था आत्माया भ्रांत जीव का वह भ्रांत जीव क्या करता है अपनी दृष्टि के अनुरूप ही अध्यारोप क्या करता है वास्तविकता को जानता ही नहीं लेकिन अपनी भ्रांति के अनुरूप वहां पर आरोप करते रहता में सीखो हम लोग सी, तो सी। मनुष्य वही देखता है जो वह चाहता है जो चाहते हो उसी चीज़ को सब अगले में देखता ये है ये साधारण है सर्वसाधारण है इवन सन्यासी पीपल हाँ महा मंडलेश्वर में तो विशेष रूप में देखने को मिलता है सूर्य <laughs> सूर्य शुर में आप जाते हो तो आप प्रणाम करोगे श्रद्धा पूर्वक सोचेंगे महान संत है हाँ बड़ा पेट है महामंडलेश्वर है इसे प्रणाम करेंगे श्रद्धा भक्ति से सब करेंगे तो वो भी देखेगा आपको हाँ ये तो बड़ा श्रद्धा भक्ति से प्रणाम कर रहा है रोज आता है प्रणाम करता है सेवा कर रहा है सब कर रहा है तो कहेगा बहुत बढ़िया महात्मा बहुत बढ़िया महात्मा है कार्यकर्ता सब उसे ध्यान रखना उसपे है बहुत बढ़िया महात्मा है।, है? है और फिर कुछ व्यवहार में गड़बड़ी हुई आपको उनके व्यवहार में कुछ कमी दिखाई दिया या किसी व्यवहार में वो झूठ बोल दिए किसी कारण से आपको पता चला आपकी श्रद्धा थोड़ी ढीली पड़ जाती है यदि श्रद्धा ढीली पड़ गई अब प्रणाम जो मुंड प्रणाम में परिवर्तित हो जाता है मुंडल घुटना लगा दे, ना कर देना और फिर धीरे धीरे और घटते जाता है जाते खड़े खड़े होने लग जाता है और फिर बाद में धीरे धीरे आप मुख मोड़ के चले जाएंगे देखेंगे उधर से आ रहे प्रणाम ना करना पड़े इधर से घिसक जाएंगे तो कहेगा महात्मा बिगड़ गया अपनी कमी नहीं देखेगा उनको उनको आपने जो गड़बड़िया हो रही है जिसके उसे अगली श्रद्धा टूट गई वो नहीं दिखाई देता बल्कि कहेंगे महात्मा बिगड़ गया ये बेकार है गड़बड़ बात है क्यों आकांक्षाएं हैं, उनकी आकांक्षा है कि आजीवन आप जो है उनका पालतू कुत्ता जैसे पूछ लाते हुए आगे पीछे घूमते रहे सेवा करते रहे प्रणाम करते रहे जिनकी बारे करते रहे आप यही उनकी इच्छा है किसी भी महंत मंडलेश्वर को देखो यही इच्छा चाहते न आप आगे बड़े स्वतंत्र और ज्ञान भजन करे नहीं सबेरे हुआ क्यों तो नहीं आया कौन कौन आया प्रणाम करने लिस्ट देखेंगे कौन कौन आया था कौन कौन नहीं आया तो क्यों नहीं आया बड़ा हिसाब किताब बस ये ही तो छोड़ देते दो चार चमचे को बना कर रखे <laughs> कौन आरती में आया खबर दो उनको नहीं आया कौन खबर दो कौन लाइट चला कि आरती में आ गया था किसी किसी कमरे लाइट चल रहा है खबर दो और अनाउंसमेंट करते मैं देखो आप रोज प्रवचन होते हैं सवेरे सात बजे मतलब कुछ उसके, उसके बाद अनाउंसमेंट होगा आज जो अमुक अमुक कमरे वाले अपना लाइट ऑन करके भूल से आ गए हैं यह दंडनीय अपराध है ऐसे ऐसे, ऐसे बोलेंगे धर्म का आया हुआ धन का दुरुपयोग हो रहा है ऐसे वैसे देश दुनिया पर देना शुरू कर देंगे और अमुक अमुक कमरे वाला सो रहा था अमुक अमर कमरे वाला लेट से आया सब बोलेंगे नंबर नंबर नंबर बता करके बोले। कि प्रवचन समाप्त हो जाता है सब अपने अनुरूप देखते हैं अपनी अपनी दृष्टि के अनुरूप देखता वो आने वाला भी ऐसा ही है वो भी अपने दृष्टि से देख रहा है ना एक तरफ थोड़ी हो रही है अश्रद्धा करने वाला भी अपेक्षा लेके आया था ना कुछ वो सोचता रहा ऐसे ब्रह्म ज्ञानी होंगे ऐसा होंगे वैसे दुनिया का अपेक्षा आ और ये सोचा हम कुछ भी करें हम कुछ भी गलतियां हो हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए वो उदास उदाहर चुप चप बैठे रहना चाहिए हम मैं चाहे नंगा नाचू चाहे कुछ भी कर वो भी अपेक्षा कर रहा है ऐसा होनी चाहिए बिल्कुल कुछ न बहे चाहे आरती में आए ना आए कभी तो बोलना नहीं चाहिए चलेट जला के हम सो गए तो टोकरा नीचे तो सो गया तब जला करके की खर्च किया वो भी लेकर के आया हुआ उसकी अपेक्षा पूरी नहीं होती तो अस्रद्धा होने लगती है सारे संसार में जितने हैं सबका यही हाल लेकिन दिन सबके अंदर, सब अंदर अपेक्षाएं एक दूसरे के प्रति और अपेक्षाएं पूरी हो रही है जब तक तब तक एक दूसरे के प्रति भगवान कह देते बहुत अच्छा बोलेगा वो भी आप भगवान कहेंगे दोनों की अपेक्षा पूरी हो रही है इसे कार्यकर्ता लोग क्या करते हैं हाँ तो पूछी महाराज साक्षात शिव जी हैं क्यों बोल रहे हैं क्योंकि उनके पेट भर रहा है ठीक ठाक जो खाना पीना कर रहे हैं लटर सटर 420 सौ धंधा उनकी ठीक ठाक है महाराज कुछ बोल नहीं रहे तो भगवान है और वो भी कहेंगे बहुत अच्छा है क्योंकि वो जैसा कह रहे वैसा वो अपने वो भी काम कर रहा है वो करेंगे इसको निकाल देना उसको करना है ये करना है उसको करना है बोलते अकेले बुला बु करके कर अब वो उसके अनुसार आश रहा है ना इस दोनों का अपना फिट है मामला तो एक दूसरे के प्रति अच्छे और भगवान बन जाते हैं अपेक्षाएं है, पूरी हो तो सब ठीक है स्व क्या तात्पर्य है यहाँ अपेक्षा उसके अनुरूप सब कुछ है तो सब ठीक है नहीं है तो नहीं है। आगे एक दूसरे में आरोप करना शुरू कर देते हैं यही आजीव ने करवाए ब्राह्मण पुरुष ने भी लोक व्यवहार में देख रहे हो वह अपने दृष्टि के अनुरूप वह करता है और आरोप लगा देता है यथा घना सवित्रृ प्रकाश न दृश्यते आत्मदृष्ट्य अनुपमती सविता इध न प्रकाशयती सतीश अ जैसे घनाली प्रण अंबर है बादल आदि से बिखरा हुआ आकाश घन बादल उससे बिखरा है जगह जगह घेर लिया है तो कई बार यहां देखते हैं उधर अंधकार आता है उतना सामने और दूसरा प्रकाश दिख रहा उधर बादल ने छटा हुआ है इसलिए क्या होता है कहीं अंधकार कहीं प्रकाश दिख रहा घनाली प्रणय अंबर है ये नहीं वो सवित्र प्रकाशन जिस व्यक्ति के द्वारा सविता के प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है स वह व्यक्ति अपने हाथों दृष्टि के अनुरूप क्या करता है अध्यास करके कहता है इधानी यह सविता न प्रकाश है यहाँ पर इस समय सूर्य प्रकाश प्रकाश नहीं हो रहा है सत्यव प्रकाश अन्यत्र जबकि वही आदमी को दूसरे जो थोड़े दूर में प्रकाश दिखाई दे रहा है सूर्य का अन्यत्र सत्यव प्रकाश है क्यों आरोप लगा दिया ध्यान कर ध्यान से आरोप लगा देता है ये नहीं सोच रहा है बादल के वजह से प्रकाश नहीं सूर्य यहां प्रकाश नहीं कर रहा है बोल दिया उसने इतने हिस्सा से सूर्य ने आंख बंद कर लिया और बाकी इसे में आंख से अपना प्रकाश दे रहा है सहस्त्र शिक्षा सहस्राक्ष है न हजारों अंक है एक अंक बंद कर लिया तो उतने हिस्से में अंधकार हो गया बाकी इसे में खोल रखा है तो प्रकाश हो रहा है इसे सूर्य ही प्रकाश नहीं कर रहा है ऐसे भ्रांति से व्यक्ति बोल देता है इन वास्तव में सूर्य वहां प्रकाश नहीं डाल रहा ऐसी बात नहीं है बादलों की वजह से उतने क्षेत्र में सूर्य के प्रकाश का अभिव्यक्ति यह अनुभव नहीं होता है एवं यह उसी प्रकार यहां पर भी बौद्धादि मृत्यु आकुल्य है उसी प्रकार क्या कर दिया बौद्ध आदि मैने बुद्धि का विकार बौद्ध बहुत, बहुत से आता बुद्धि का विकार बुद्धि का परिणाम आदि आदि मानस में लेना केवल बुद्धि नहीं मन है आदि आदि प्रत्येक अपना अपना वृत्तियां होती है भी सब कुछ अंतग्रहण के माध्यम से हो रहा है फिर भी आदि कह दिया है वृत्ति नाम उद्भव और अविभव आभ्याम वृत्तियों का उत्पत्ति और रोधान होने मात्र से हाँ उनके वजह से क्या हो गया आकुल उद्भव और अभिभव के कारण से है न्यापक चैतन्य से तदव्यापक चैतन्य में उद्भव और अविभव नहीं है जैसे सूर्य में उदयअस्त नहीं है उसी प्रकार से चैतन्य में उदय और अस्त नहीं होता लेकिन क्या करता है आदमी विवेक विवेक शून्य लोकस्य से भ्रांतिया विवेक शून्य जो जीव है वो क्या करता है भ्रांति के द्वारा यह कह देता है कि भाई इतने देर तक चैतनी नहीं था इतने देर तक चैतन्य नहीं था मैं मूढ़ था सो गया था ना वो कहता है चैतनी नहीं था मरा हुआ सा था लेकिन मृत्यु का जो है अभिभूत होने से चैतन्य अभाव प्रतीत हुआ लेकिन आखिर चैतन्य अभाव को जो हम बोल रहे हैं उसका प्रकाशन कौन किया था आप तो थे जो चैतन्य वो चैतन्य नि तो लेकिन इसलिए कहते विवेक शून्य से दिया विवेक रहित व्यक्ति कोई यह भ्रांति होती है और खुद देख रहा है चैतन्य अभाव को प्रकाशन तो खुद ही कर रहा है फिर भी कहता है मेरे चैतन्य निधा कहता अरे कैसे कह दिया कहते हैं। विवेक शून्य लोक शून्य जीव के द्वारा यह कह दिया जाता है कि भाई वो वास्तव में वृत्ति को, को चैतन्य विनाश का व्यवहार करने लगता है यही तो करा? आत्म में चैतन्य उत्पन्न होता है आत्म में चैतन्य नष्ट हो जाता है ज्ञान उत्पन्न हुआ आत्म संयोग से, से ज्ञान उत्पन्न हो गया तो क्या बोलते हैं वो चैतन्य उत्पन्न हो और वियोग हो गया ज्ञान नष्ट हुआ चैतन नष्ट हो गया या नहीं इसी तरह से सुख का भी दुख का भी सब का आरोप कर दिया आत्मा में लोगों ने लेकिन वास्तव में सुख दुख का भी क्या है नित्य सुख स्वरूप ही आत्मा है आनंद रूप ही आत्मा है लेकिन लोगों ने उसे सुख उत्पत्ति और विनाश का आरोप लगा दिया कारण क्या है अपनी भ्रांति चैतन्य से ज्ञान सुखाद उत्पाद है निमित्त न केवल अनुदेय के सिद्धांत चैतन्य वास्तव में क्या है ज्ञान सुख कार्य के उत्पाद में हम कर रहे हैं येदार्श व्यवहार के प्रतिमित चैतन्य है क्यों क्योंकि वृत्ति अविचिन्न होकर चैतन्य ने ही उस वृत्ति को सुखाकार वृत्ति रूपेण प्रकाशित कर दिया दुखाकार वृत्ति रूपेण प्रकाशित कर दिया ज्ञानकार वृत्ति रूपेण प्रकाशित कर रहा है कौन कर रहा है वो प्रकाशन चैतन्य तो कर रहा है से तार हमारी सुखाकार उत्पत्ति की उत्पत्ति सुखाकर वृत्ति का जो अभिभाव ज्ञानाकार वृत्ति की उत्पत्ति ज्ञानाकर वृत्ति का अभिभाव ये सारा चीजों को प्रकाशन के में निमित्त कौन है चैतन्य है और लेकिन अज्ञानी जीव ने क्या कर दिया स्वनिमित सकल वृत्ति के अभुभ के आधार पर निर्भर सुखाद्य अनुभूतियों को चैतन्युखी अहम ज्ञानी इत्यादि अतएव ये अध्यारोपित सुख दुखका योग उपपद्य थे अध्यारोपित जो सुख दुखका योग उस भ्रम में भी उपपन्न ही है युक्ति ही है कोई गलत नहीं है भ्रांति के द्वारा होता हुआ चीज को हम गलत ज्ञान कहें जब तक भ्रांति है तब तक वो सही है और भ्रांति निपट जाएगा और स्वयं कहेगा ये तो गलत आरोप था मेरा जब तक भ्रांति रहेगी तब तक तो वो भूत सवार है ना है। जब तक भूत सवार है वो छोड़े रहता है आदमी को मैं कौन हूं उसी प्रकार यहां जब तक ये अज्ञान रूप भूत सवार है तब तक, तक यही चलते रहेगा सारा जिंदगी भी चलेगा अनेकों जन्मों तक चलते अनेक है ना? इसलिए कहते अगला सूत्र अनुभव तत्मरण मन स्मृति के आधार पर भी सिद्ध हो रहा है पहले श्रुते ना एक हेतु और स्मृति रूपायति दे रहे तत्मरणाचस्मर भगवान ने भगवत गीता में ऐसी स्मृति वचन का है श्रुति को स्मरण करके एक वचन बोला क्या बोले हैं वहां है? ती वही वही स्मरणम उसी ईश्वर का स्मरण करके श्रुति के अनुरूप स्मृति में गीता में कहा मत स्मृति ज्ञान अपोहन च पंद्रवा अध्याय पंद्रवा श्लोक लादत्वाध्याय पंद्रवा श्लोक दोनों ही पंद्रवा है लेकिन एक पंद्रवा अध्याय का पंद्रवा है दूसरे पांचवा अध्याय का पंद्रह मुझसे ही मेरी सत्ता से, मेरी सत्ता की मात्र से, इस जीव के अंदर स्मृत्यागार वृत्ति ज्ञानागार वृत्ति विस्मृत्यागार वृत्ति सारी वृत्तियों को उत्पत्ति और अभिभव का संपादन होते रहता है अतएव वास्तव में मैं इनके द्वारा होने वाला किसी भी प्रकार के पाप या किसी भी प्रकार के पुण्य को न ग्रहण करता हूं न त्याग करता हूं इसे स्पष्ट ही है वह शुद्ध ब्रह्म में ये सारी चीजें हमारे द्वारा केवल भ्रांति से आरोपित है अतः इसे निष्कर्ष दे रहे हैं नित्य मुक्त एकस्मिन शिव तरीव लोक अविद्या अध्यारोपित ईश्वर जिस प्रकार से सूर्य में आपने उदयस्तादी का अध्यारोप किया था उसी प्रकार से यहां पर भी ईश्वर कैसा है नित्य मुक्त एकस्मिन एवं ईश्वर नित्य मुक्त एक लोक अविद्या अध्यारोपिधम संसारित नित्य शुद्ध बुद्धगुप्त स्वभाव वाला एकमेव द्वितीय उस ईश्वर तत्व में यह जीव अपनी अविद्या के से आरोपित करके क्या आरोपित कर दिया ना? संसारित आरोपिताम कुछ ईश्वर में संसारित रखा है व्याख्याम तो इसकी व्याख्या कैसे करना चाहिए आंध्रिका कहते हैं ईश्वर में संसारित्व तीनों तो काल में संभव नहीं है इसलिए ईश्वर संसारी एक प्रसिद्धि है नहीं जब प्रसिद्ध है नहीं तो इसे कहना विशिष्ट में भी संसारित वास्तव में नहीं है अलग मायावच्छि चैतन्य में भी वास्तव में संसारित नहीं है कार्य ईश्वर में संसारित्व तो का भी आरोप ही होता है इसे कहते हैं विशिष्ट अनुगत चित्त स्वरूप विशिष्ट अनुगत चित्त स्वरूप संसारित आरोपितम ऐसा विशिष्टों में अनुगत्य चैतन्य स्वरूप है विशिष्ट कौन है माया विद्या मायावचि चेतन विद्यावचिचेतन तार चेतन स्वरूप में का आरोप कर दिया सिद्ध साधनक ज्ञान आश्रय मंत्रव्य प्रत्युक्त मतव्य जो पूर्व पक्ष ने कहा था जीव और ईश्वर दोनों भिन्ने शर्वेदा ज्ञान वेदा सुख वेदा है मुक्ता मुक्त शुद्धा शुद्ध ज्ञान शक्ति क्रिया ये सब दिया था वो सारा उनका हेतु जितना है वो सिद्ध साधन दोष ग्रस्त है हाँ। पहले दोनों विकल्पों में प्रतिमादा और अंत में आश्रय सिद्ध दोष ग्रस्त होने से उनका अनुमान अखंडन हो गया प्रत्युक्तम प्रत्युत्तो किंच व्यावृत्ति धर्मवशा व्यावृत्ति सिद्धि एक और कारण बता रहे देखो था था तो धर्म के वजह से ही व्यावृत्ति होती है सांख्य मत ने क्या किया एक व्यावर्तक धर्म कल्पना करना पड़ेगा कुछ नोदेद आप जो ईश्वर और पुरुष भेद मानिएगा जीवो में भेद मानते हैं किस आधार है? तार्किक लोग मानते हैं जीवत्ता परमात्मा है भेद उनसे पूछा जाए भाई आप जो भेद मान रहे हो किस आधारण कोई न कोई व्यावहारिक धर्म तो मानना पड़ेगा जैसे घट और पट भिन्न लोकहार कहता है क्यों कह रहे हैं क्योंकि घट गट में घटत रूपा धर्म जो पट में नहीं है और पट में जो पटत धर्म है वो घट में नहीं है ये व्यावहारिक धर्म के कारण हम घट पट भिन्न दो मनुष्यों पर स्वर भेद गाते हैं क्यों हम लोगों ने उसका नामकरण कर दिया ये देवदत्त है ये यज्ञ है इसलिए यज्ञ दत्त में यज्ञ है नहीं है ब्राह्मण ने यह क्षत्रिय कह दिया दो ब्राह्मण है जो गोत्रों को लेकर भेद कर दिया या उनके पिता का नाम को लेकर भेद कर दिया कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तरीके से आप क्या कर देते हैं एक व्यावर्तक धर्म मान लेते बिना व्यावर्तक धर्म को माने आप दो वस्तु का बीच नहीं कर सकते दोनों अभीषित हो दो जाएंगे कुछ न कुछ मानना पड़ेगा और ये सांख्य ने क्या किए थे सांख्य में पुरुषा नाम चेतन मात्र रूपा नाम न व्यावर्त धर्मोति उनके यहां से धर्म है ही नहीं झुठे अनंत मान रहे अनंत पुरुष बोल देते हो इसलिए कहते हैं कि मुक्त और बद्ध व्यवस्था कैसे होगा एक पुरुष बाद में क्या होता है एक मुक्त तो से मुक्त हो जाएंगे समस्या हो जाएगी इसलिए कहते अनंत पुरुष मान लो मुक्त बद व्यवस्था व्यावर्थिक धर्म नहीं है केवल मुक्त और बद्ध की व्यवस्था के लिए हमें अनेक मानना पड़ रहा है क्ता और बद्धा व्यवस्था करना इसलिए मैंने एक पुरुष माना और अन्य लोग क्या करते हैं कहते कर वैशेषिक मतें तो अंत्य विशेष कल्पना उन्हें क्या विशेष नव पदार्थ माना एक पदार्थ मानते जिसका नाम क्या है विशेषाहछ क्या क्या कि किया द्रव्य नित्य द्रव्यावर्त को अनंतास्त विशेषाह ति द्रव्यों को व्यावर्तन करने वाले विशेष है जो की कि कितने हैं वो अनंत है क्यों नीति द्रव्य अनंत है नीति अनंत कैसा है जो परमाणु अनंत है ना परमाणु ऐसे आत्मा है भी अनंत है आत्मा एक दो एक दो है क्या जीवात्मा अनंत जीवात्मा है इसलिए जीवात्मा परमात्मा में बीच में एक विशेषण पदार्थ माना उन्होंने और सब प्रत्येक जीवात्मा में एक दूसरे से जीवात्मा के बीच में एक विशेष मान लिया माणों के बीच में विशेष मान लिया जितने भी नित्य पदार्थ है सब एक दूसरे के के करने लिए एक विशेष पदार्थ माना। और को नाते उसका उसमें कोई व्यावर्तक धर्म मानने की जरूरत नहीं है नोष हो जाएगा इसे कहते हैं जाति रूपानी संबंध जाति बाधक संग्रह जाति वो छह चीजों के कारण से नहीं मानते हैं अलग अलग पदार्थों में आकाश में आकाश तो जाति नहीं है व्यक्ति जो एक वस्तु होता है उस जाति कहा से होगा कि जाति का लक्षण क्या कर रखे नित्यम एकम अनेक संवेदम सामान्य अनेकों में रहना चाहिए इसलिए एक जो वस्तु होगा उसे जाति नहीं मान व्यक्ति रेद जो वस्तु इसका नाम घट रख दिया उसका नाम कलश रख दिया दोनों एक ही चीज है नाम मात्र भेद आप कर रहे हो ऐसी स्थिति में भी कोई जाति नहीं कलशत्व जाति नहीं मानेंगे घट जाति मानेंगे घट कल ज्यादा हो गया उच्चारण करने में गौरव काम आएगा इसीलिए जो है घटत्व जाति मानते हैं हम कलशत्व नहीं मानते और व्यक्ति संक्रथा नवस्थिति ही संकर दोष है इंद्रियवादि की जाति हम नहीं मान सकते क्यों कद इंद्रियव कहां रहेगा घृण इंद्रिय में है है ना घाण इंद्रिय में इंद्रियव और पृथ्वीत्व भी है ठीक और रस इंद्री में जाओ वहां पृथ्वीत्व नहीं है पृथ्वीत्व तो नहीं है इंद्रियत्व है वहां जलत्व है और ऐसे पृथ्वी में घट मिलाओ वहां पृथ्वीत्व तो है इंद्रियत्व नहीं है ऐसे शांकर दोषमान और सरद्र का है प्रतितु उपलब्ध है और गढ़ो दूसरी भी जाति मानोगे देखो पड़ेगी उसकी भी जाति गौरतव जोड़नी पड़ेगी अनवस्थ हो जाएगी इसलिए हम दो में बस और घटत जाति में घटत तत्व नीत खोपाधि जाति नहीं घटत तत्व क्या चीज है सकित घटेतर अनवृत्म घटत यह कह दिया सकल घटो में रहने वाला और घटेतर में न रहने वाला घटत को हम घटतर उपाधि से समझाते इतर सभी मनुष्यत्व में मनुष्यत्व है अतएव मनुष्यत्व क्या चीज है सगल मनुष्यों में रहता हुआ मनुष्य इतर पशुओं में नहीं रहता है रूप हानि विशेष के लिए कहा था उन्होंने विशेष का, का स्वरूप ही हानि हो जाएगा लेकिन उसमें भी कोई व्यावर्तक धर्म मानोगे क्योंकि तो स्वयं भी क्या है अन्य उनका व्यावर्तक है अतय उसके जाति मानने की जरूरत नहीं है विशेष कल्पना अन्योन्याश्रय आश्रय लेकिन समस्या है अन्योन्याश्रय वह अन्योन हो जाता है उनका वह मत ठीक नहीं है वैशिष्य कहूंगा क्योंकि अन्योन्याश्रय दोषग्रस्त है कैसे अन्योन्याश्रय दोषग्रस्त है उसका दो तो नंबर टिप्पणी में समझाया भेद ज्ञान से भेदकम बिना भेद असंभवाद भेद, भेद ज्ञान ही सती भेदगम विना भेद, भेद असंभवाद भेद ज्ञान के होने पर ही भेद होने में भेदक के बिना भेद ही संभव नहीं होता कि भेद ज्ञान उत्पन्न होगा तब भेदक आप भेदक मानोगे उसमें अब भेदक के कारण से भेद ज्ञान हो रहे कह रहे हो अन्य ना भेदक ज्ञान के वजह से एक भेदक को मानना पड़ रहा है और भेदक के वजह से भेद ज्ञान उत्पन्न हो रहा है तो अन्य विशेष भेदक है यह विशेष क्यों सिद्ध हुआ क्योंकि हम मान रहे हैं कि जीवों में भेद है जीवों में भेद है इसलिए मुझे भेदक विशेष को मानना पड़ा ठीक और विशेष नामक भेदक होने के कारण से जीवों में भेद है कह दिया इसी का नाम अन्यश्रित अन्यो आश्रित निरस्ता जगत जगत तो, तो अन्योनाश्रत ज्ञान में अन्योश्रता क्योंकि तीन प्रकार की अन्यता होती है ना कोई भी दोष होता है जब तो दिया जा सकता है उत्पत्तव दिया जा सकता है संबंधेवा अन्योन आश्रयता जब्ती उत्पत्ति और संबंध कृत अनावस्थाएं होती है अन्योन आश्रय हो चाहे आत्माश्रय हो चाहे आश्रय हो जाए अनावस्था हो चाहे चक्रक ये सब दोषों में ये उत्पत्तो अथवा जब मुख्य होता है संबंध बहुत ही कम में होते हैं भेद ज्ञान उत्पत्ति में ये समस्या है अन्योष हो जाएगी आपको अतः निष्कर्ष निर्विशेषेषत्मा में भेद ही नहीं हो सकता इसके लिए आरंभ कर रहे भाषागर शास्त्र आदि प्रामाण्युदार अविरोध शास्त्र आदि की प्रामान्यता के कारण से हम इस आत्मा में ब्रह्म में असंसार स्वीकार करते हैं और आरोपित संसार विद्यमान तो भी रहे तो हमारे साथ कोई विरोध नहीं रहता है यदि अविरोधी इति प्रत्येक ज्ञान आदि भेद अभी, अभी प्रत्युक्त इसी के द्वारा प्रत्येक में जो ज्ञान का भेद है यह विभाग खंडित हो गया तो प्रत्येक जीव भाई नहीं ना अनेक जीव भाई कहा एक जीव स्थापित हो गया यहां वही ईश्वर सकल उपाधियों में विद्यमान ने कह दिया ना वही एकमेव अद्वित ईश्वरी सकल शरीरों में विद्यमान है तो सकल शरीरों में विद्यमान जम मूर्खता पूर्क कर अनेक जीव हैं वो वास्तव में एक जीव आदे वही ईश्वरी है जीव जीव ईश्वर है दूसरा कोई है ही नहीं नान्य के दोस्ती दृष्टा पहले विद्या न मंत्र को इसीलिए इससे भिन्न कोई दृष्टा ही नहीं है साक्षी नहीं है वही साक्षी एक है सब में केवल अहंकार आपने को आप अपने अपनी अपनी ढोल पीट रहे लोग मतलब जीव। इस तरह भाषकर कई जगह एक जीव आदमी स्थापित कर देते हैं प्रत्येक मैंने प्रत्येक जीव में ज्ञान ज्ञानाधिकृत भेद को लेकर जीव में अनंत भेद हो जाएगा जो कहता था उसने पूर्व है वह भी प्रत्युत मैंने खंडित खंडित हो गया सौक्ष्मिक सर्वग तत्वी अविशेष भेद हेतु भावा के भेद का कोई कारण ही नहीं मिल सकता है किस आदर पर तुम भेद सिद्ध करोगे जब एकमेव अदिधि ब्रह्म है कह दिया है आप जीवों में भेद कहां से सिद्ध करेंगे आप से ही नहीं सकता सूक्ष्म चैतन्य स्वर्ग और अनुभव किया जा जो आत्मा, वो में। सभी में का हो रहा है एक चैतन्यकार हो रहा है क्या किसी ज्यादा किस में कम अनुभव होता है चैतन्य सब एक जैसा अनुभव हो रहा है चैतन्य में न्यूनाधिकता नहीं है सूक्ष्मता में न्यूनाधिकता नहीं है सर्व में भी न्यूनाधिकता नहीं है फिर कहा विशेष रह गया इत्यादि भेद तो इत्यादि अविशेष सर सामान्य रूपे सभी का अनुभव होने के कारण से भेद का को कोई कारण ही नहीं रह गया है और कहीं क्रियावत्वित और दूसरी सबसे बड़ी समस्या यदि किसी भी प्रकार से भेद पैदा करने के लिए स्वीकार करने के लिए कोशिश करोगे तो उसे विक्रिया माननी पड़ेगी और विक्रिया मानोगे तो अनित्य आ जाएगा आत्मा में इसलिए भेद का आधार विक्रिया है और विक्रिया मानोगे तो अनित्यता आ जाएगी फिर तो भी जड़ हो जाएगा आत्मा एक गड़बड़ होगा कि जड़ में ही विकार होगा जड़ ही अनित्य होगा जिसे घट में क्या है विकारवत्वादेव वत्वाधे वो सब जड़ है वो सब अनित्य है और उसमें इसलिए उनमें भेद भी होता है घटपट भिन्न कहते हैं क्यों ये एक जड़ है वो एक जड़ है दोनों विक्रियावान है दोनों की विक्रियाओं के स्वरूप अलग अलग हुआ ये अलग कारण सामग्री से विक्रिया हुआ है उसके अलग कारण सामग्रियों से विक्रिया हुई है तार्स विक्रिया को लेकर ही दोनों में भेद मान लिया जाता है अतएव दोनों के दोनों अनित्य भी है उसी प्रकार या दो जीवात्मा है ऐसे कहोगे फिर यहाँ भी मानना पड़ जाएगा किसी भी कारण सामग्री किसी भी कारण सामग्री दोनों घटपट के समान भिन्न है दोनों विक्रयवान फिर दोनों ही नाशवान हो जाएंगे फिर आत्मा नाशवान मानने पड़ जाएंगे इसीलिए जीवों में तो भेद कभी हो ही नहीं सकता एक ही जीव है और जीव में भी क्या है आरोपित है वास्तव एक ही है वो ईश्वर है वो ब्रह्म है बस कुछ और है नहीं सब भ्रम उपाधियां दिख रही है और उपाधि में दिखाई दे तो चेतन के जो प्रतिबिंबों को हम अनेक जीव कल्पना कर लिया ये अवच्छेदों को लेकर के अनेक जीव मान रहे हैं और प्रतिबिंबवाद अवच्छेद सब खंडन कर दिया केवल यह सब अध्यारोप है सुखारी विक्रिया नाम देखो आंधिरिक सुखारी विक्रिया उपाधि धर्मत्व सुखाड़ी विक्रिया जो कार्य हो ना यह उपाधि का धर्म है न आत्मभे आत्मभेद सावित नहीं हो सकता विधिकरण सिद्धत्ता विधिकर्ण सिद्धत् तो भिन्न अधिकरण में देखा भेद तो भिन्नाधिकरण साध्य की अपेक्षा से भिन्न अधिकरण में देखने को मिल रहा है जिस अधिकरण में आप जो मान रहे हो उस भिन्न अधिकरण में देखा जिनका नाम ही वेदिकरण हैदेव सुखारी विकार भी आत्मभेद सिद्धि नहीं कर सकते न सर्वे मोक्ष विक्रिया भी विशेषक है और इतना कोई भी दर्शनकार इस दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ जो चाहता है मोक्ष मोक्षारूप हो अनित्य हो कौन चाहता है अज्ञानी से पूछो भाई तुमको मोक्ष चाहिए हाँ कैसा मोक्ष चाहिए कुछ दिन का टेम्प्ररी मोक्ष? मोक्ष नहीं टेम्पोरी टेम्प्रोरी मोक्ष तो मिल रहा है ना एक क्या जरूरत है हमको जरूरत नहीं इसकी हमें इच्छा है तो परमनेंट मोक्ष है सभी स्थाई मोक्ष चाहते हैं कोई भी विक्रिया वाला अनित्य मोक्षर तो स्वरूपावस्थान अंच मोक्ष इसीलिए स्वरूपावस्थान का नाम ही मोक्ष कहना पड़ेगा तथा सविशेषत्व न स्वावेदन इसीलिए जो सविशेषत्व है वह स्वाभाविक नहीं हो सकता इस बात को आगे और प्रतिपादन करेंगे